ओम शांति आदरणीय संतोष भाई जी अभी हम सबके लिए क्लास करेंगे तो सभी बैठे रहेंगे संतोष भाई जी बॉम्बे कल्याण सेंटर के रहने वाले हैं और वो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंडोनेशिया में जो साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भाग लिया था तो वहां उन्होंने जो भी सेवाएं की हैं तो उसका समाचार भी सुनाएंगे और विज्ञान के द्वारा विश्व परिवर्तन में सहयोग कैसे है तो उसके बारे में वो लेक्चर भी कराएंगे तो सभी बैठे रहेंगे ओम शांति ओम शांति देखिए बाबा ने बोला है कि अंत की जो सेवा है वो विज्ञान द्वारा ही होना है क्योंकि जगदीश भाई जी जो अपने जिनको सच्चे संजय कहा गया है बाबा ने उपाधि दी थी संजय जी की तो उन्होंने बोला था कि जब वेस्टर्न के साइंटिस्ट लोग बोलेंगे कि ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान सुना रही है यह अंतिम सत्य है और ये ऐसा ही होने वाला है तब जाके भारत के कुंभकर्ण जागेंगे और सारा संसार जाग जाएगा देखिए आज तक हमने साधु संतों की महात्माओं की और राजनीति लोगों की सबकी सेवा की लेकिन आज भी देखा जाए तो आज तक साइंटिस्ट लोगों की सेवा नहीं हुई है और बाबा का ज्ञान इतना सर्वोच्च ज्ञान है कि वो सर्वोच्च ज्ञान से हरेक आत्मा संसार की संतुष्ट होना ही है तो ये अंतिम सेवा है क्योंकि देखिए साइंटिस्ट लोगों का रोल बहुत बड़ा है ये सारा जो जितने भी युग देखेंगे हम सतयुग से लेकर कलयुक्त अंत तक आज भी जो जितनी भी हम सेवाएं कर रहे हैं तो अंत की जो सेवा है साइंटिस्ट लोगों का रोल बहुत बड़ा है इसमें तो इनकी भी सेवा होनी है और सबसे डिफिकल्ट सेवा यही है साइंटिस्ट लोगों को मनाना ये सबसे बड़, बड़ी सेवा है क्योंकि वो लोग तो प्रूफ मांगते हैं हर एक चीज का अगर आप बोलते हैं गॉड तो उसको प्रूफ चाहिए हर एक चीज का आत्मा का प्रूफ चाहिए उनको तब जाके लोग मानते हैं ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ी हमारी ऐसी लड़ाई रहेंगी कि जिसमें ये इसको सफल कर पाना ये बाबा, बाबा करवाएगा तो जगदीश भाई जी से प्रेरणाएं लेके जैसे जगदीश भाई जी ने इटरनल वर्ल्ड ड्रामा वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इसमें ऐसे डायरेक्शन दिए हैं उसी के आधार पे एक पेपर बनवाया था जो इंड, इंडोनेशिया में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे सारे संसार के साइंटिस्ट आए थे और वहां पर पे यह पेपर प्रेजेंट करने का एक मौका मिला ऐसे समझे कि बाबा ने बाबा लेके गए सबसे पहले तो अपना अनुभव सुनाता हूं कि बाबा कैसे लेके गए मुझे क्योंकि सबसे ज्यादा तो बड़ा अनुभव ही है सबसे जैसे पेपर सिलेक्ट हुआ तो पहले तो भाई जी से बहुत इंस्पिरेशन आता था कि ये करना है क्योंकि भाई जी ने बोला था कि कोई तो भी ऐसा आगे आए जो ये सेवाओं को करे तो उनको तो पता था कि उनको ज्यादा दिन नहीं है लेकिन उन्होंने बोल के रखा था कि कोई तो भी आए तो ऐसे अंदर से लगता था कि क्यों ना हम बाबा को ऐसे प्रत्यक्ष करें साइंस के द्वारा तो करण करा होना तो बाबा ही है तो बाबा ही मदद करता है तो बाबा ने हर पल मदद की है उसका अनुभव संक्षिप्त में बताता हूं जब पेपर सिलेक्ट हुआ था कम से कम इंडोनेशिया जाने के लिए एक लाख रुपए खर्चा आने वाला था जो तो एक मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं इतना ज्यादा तो खर्चा खुद होकर नहीं कर पाएंगे मैं एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूं गवर्नमेंट सेक्टर में तो मैंने जब मेरे जो चीफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे तो उनको बोला कि मैं पेपर सिलेक्ट हुआ है बहुत अच्छे रिमार्क आए उनके तो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं तो बोले कि ठीक है आप इंजीनियर्स डे के दिन आप प्रेजेंटेशन दीजिए इसका और बोले कि हम आपको अच्छा लगा तो सहायता करेंगे तो फिर उनको प्रेजेंटेशन दिखाया सबको बहुत अच्छा लगा क्योंकि बाबा का ज्ञान जो है इट इज न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड ये नया ज्ञान है सब नए कंसेप्ट है और देखिए साइंस इतना रिफाइन होगा इतना रिफाइन होगा क्योंकि कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में नहीं आ सकती जो कलयुगी है तो इसको ट्रांसफॉर्म होके प्यूरिफाइड फॉर्म में आना पड़ेगा साइंस को भी तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों के आज के जो कंसेप्ट है इसके बाबा के ज्ञान से ही इसको क्लियर कर सकते हैं हम और बाबा तो सुप्रीम साइंटिस्ट है बाबा के जितने भी कोर्स के चित्र हैं, उसमें थोड़ा बारकई से देखेंगे तो उस पूरा साइंस भरा हुआ है तो फिर उसको ही खोजना शुरू कर दिया कि क्या साइंस छिपा है इन चित्रों में तो वही आपको जिस प्रेजेंटेशन में थोड़ा दिखाएंगे कि कैसे बाबा के चित्रों में कितना बड़ा विज्ञान भरा हुआ है सब बाबा ने हमारे को ऐसी एक भी चीज नहीं की जो बाबा ने बोली नहीं है लेकिन बाबा जो बोलते है थोड़ा गुप्त ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते उसको बच्चों को स्कोप देते है विचार सागर मंथन करने के लिए तो जिसको जो चाहिए बाबा के ज्ञान से वो जरूर मिलेगा क्योंकि यह परमात्मा ज्ञान है सर्वोच्च ज्ञान है और ये सर्वोच्च विज्ञान है क्योंकि बाबा के ज्ञान में सारे विज्ञान जितने भी शास्त्र सब कुछ सब कुछ समाहित है तो बाद में फिर और अनुभव बताता हूं आपको कि पेपर जब उन्होंने बोला कि ठीक है आप हेड ऑफिस चलेंगे क्योंकि हेड ऑफिस से वो अप्रूवल अगर होता है पैसा वहां से सैंक्शन होता है तो फिर हेड ऑफिस में गया लेकिन ये ही करता था हर समय कि प्रयोग करता था योग के पहले बिल्कुल योग करना और फिर किसी भी ऑफिसर के पास जाना तो योग के प्रयोग करते करते जितनी भी बाधाएं आई बाबा ने सारी सॉल्व कर दी और फिर वहां से अप्रूवल मिला सैंक्शन मिला और एक ऐसी कड़ी थी वहां पे कि एक बहुत इंजीनियर एकदम टफ माइंडेड उसके पास भेजा मेरे को तो मेरे को आधा घंटा उन्होंने वेट करवाया तब तक मैं बहुत पावरफुल योग करता रहा बाबा से और सकाश देता रहा उस आत्मा को क्योंकि वही फाइनल कड़ी थी जो ये सारा से, फाइनल उसके हाथ में था तो फिर उन्होंने ऐसे हुआ कि उन्होंने मेरा प्रेजेंटेशन सुना कम से कम दो घंटे तक प्रेजेंटेशन सुनते रहे और सारे डाउट्स पूछते रहे और अंत में पूरा हा में हा मिला दिया और पूरा एक्यूरेट बाबा का बच्चे ही बन गए होते और बोले कि मैं आपको मदद करता हूं और मदद किया उन्होंने और फिर जाके पूरा सैंक्शन वगैरह सारा एक दिन में हो गया और दूसरी दिक्कत मेरे पास ये थी कि मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था कभी सोचा भी नहीं था कि विदेश जाके सेवा भी करेंगे थोड़ा अपने इधर ही लेवल में कॉलेजेस में वगैरह स्कूल में करते थे सेवा ऐसे कभी सोचा नहीं था तो फिर पासपोर्ट नहीं था और ग्यारह से बारह अक्टूबर एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और दस अक्टूबर को वहां पहुंचना था और छुट्टियां बहुत आई बीच में पासपोर्ट बना नहीं फिर आई सात तारीख सात तारीख को तत्काल में पासपोर्ट निकाला लोग बोलते थे कि एक हफ्ते से तो बिल्कुल होता ही नहीं पासपोर्ट एक हफ्ता तो मिनिमम चाहिए पासपोर्ट बनने के लिए तो बाबा ने मेरे को सात तारीख को जैसे पासपोर्ट सबमिट किया डॉक्यूमेंट्स नौ तारीख को ग्यारह बजे पासपोर्ट मेरे हाथ में था उसी दिन प्लेन की टिकट निकाली उसी दिन बैंक में एक लाख रूपये जमा हो गया कंपनी ने एक लाख रूपये जमा कर दिया और उसी दिन टिकट निकाल के उसी दिन में चल पड़ा बारह बजकर पांच मिनट की फ्लाइट थी बम्बई से और फिर वहां से पहुंचा इंडोनेशिया में जहां पे बाली डेनपासार में अपना सेंटर है हमारे सेंटर के थ्रू कल्याण सेंटर के थ्रू दीदी जी ने मेल कर दिया था उनको कि हमारे एक भाई जी आ रहे सेवा के लिए तो उनका प्रबंध कीजिए तो वहां पे एक भाई जी दो तीन घंटे से मेरा राह देख रहे थे क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती एयरपोर्ट पे सारा करके फिर पहुंचा बाबा के घर में गया तो बाबा का घर तो कहा भी जाइए तो सारा मधुबनी है बहुत अच्छा सेंटर है कम से कम डेढ़ सौ भाई बहन आते बहुत बड़ा सेंटर है और वहां पे भी बाबा ने सेवा करवाई उनकी उनको भी बाबा का अच्छे से विज्ञान के द्वारा कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करें उनको भी संदेश दिया तो 11 तारीख को प्रेजेंटेशन था तीसरे नंबर का ही प्रेजेंटेशन था पेपर नंबर था वन टू थ्री बहुत अच्छा सब बाबा कमाल करता है बच्चों के लिए सब बहुत बाबा की मदद हर पल बाबा मदद करता है बच्चों को तो पेपर प्रेजेंटेशन हुआ ऐसा एक भी साइंटिस्ट नहीं कि जो कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाए क्योंकि बाबा के ज्ञान जो है आप देखिए स्लाइड्स में आपको देखेगा कि बाबा कैसे सारी चीजें लाता है तो ये सारी चीजें मिले कहाँ से तो देखिए कि जैसे बाबा के ज्ञान से मुरलियों से कुछ विचार सागर मंथन कुछ अपने जो कोई इसमें जो काम कर रहे साइंटिस्ट भाई लोग उनसे वार्तालाप करके और कुछ बाबा द्वारा जो अमृत वाला टचिंग करवाई बाबा ने तो उनके आधार पर सारी स्लाइड्स बनवाई तो अभी थोड़ा प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं आपको तो ये पेपर का टाइल्टर था जिसमें बाबा तो सारी बातें जो है ऐसी बताते हैं जैसे देखिये उसमें प्रोसेस दिखाई है कि पृथ्वी जो है अभी दोपहर और कलयुग में ट्वेंटी थ्री डिग्री से झुकी हुई है तो आने वाले कुछ ही समय में वो जो है जीरो डिग्री पे आएगी तो सतयुक्त रेता में क्या होता है जीरो डिग्री पे रहती है पृथ्वी सारा जो सोलर सिस्टम एक बार रिसेट हो जाता है तो यही पेपर प्रेजेंट किया वहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में और उसी के कुछ अंश जो है जिसमें देखिए बाबा जो बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ये तो अज्ञानियों के लिए तो डिस्ट्रक्शन है महाविनाश है और हमारे लिए महापरिवर्तन है लेकिन महापरिवर्तन की इतनी कड़िया है इतना बड़ा विज्ञान छिपा है इसमें अगर देखा जाए तो ये पूरी बातें आपको समझ में आएगी तो ये तो नया नॉलेज है नए वर्ल्ड के लिए इसीलिए आपको थोड़ा अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा तो साइंटिस्ट किसे कहा जाता है एक साइंटिस्ट रहता है जो भौतिक जगत में खोजता है और दूसरा साइंटिस्ट रहता है जो अंतर जगत में खोजता है दोनों खोजने की प्रक्रिया कर रहे एक अंदर खोज रहा है एक बाहर खोज रहा है इसीलिए दोनों साइंटिस्ट है तो हम भी कौन है हम रूहानी साइंटिस्ट है बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिनके पास सत्य ज्ञान है जो सारे संसार के पास नहीं है कितना भी बड़ा पीएचडी होल्डर रहने दो उसके पास भी ये ज्ञान नहीं है तो इसीलिए आइंस्टाइन जिन्होंने ईजिको टू एमसी स्क्र और जिसके द्वारा फिर अनुबम का जो ये हुआ उसका प्रोडक्शन तो अनुबम की जो निर्मित हुई तो उन्होंने जब जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में जो यूज हुआ तो उसमें जो कुछ संहार हुआ तो उसके इससे फिर उनको पता चला कि यह बहुत भयानक चीज है इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया वर्ल्ड को कि विज्ञान के बिना जो अध्यात्म है ये लंगड़ा है और विज्ञान जो है अध्यात्म के बिना अंधा है तो जब दोनों मिलते हैं सत्युक्त में क्या होता है यही तो होता है कि दोनों साइंस और अध्यात्म बाबा का ज्ञान और जो साइंस के जो साइंटिस्ट सायं, लोग हैं जो दोनों मिल जाते हैं तो ये धरती जो है स्वर्ग बन जाती है तो ये तो यूनिवर्स बताते हैं आज का भौतिक जो साइंटिस्ट है ये यूनिवर्स बताते हैं कि ये नंबर ऑफ गैलेक्सीज और ये सारा बहुत कुछ है इसमें बहुत सारे सूरज है बहुत सारे धरती है ऐसे बताते हैं लेकिन बाबा के ज्ञान के हिसाब से ये बहुत डिफरेंट है अगर देखा जाए तो ये इनको आधा ही पोर्शन मालूम है आधा पोर्शन तो इनको पता ही नहीं है इसलिए बहुत ट्राई किया है इन साइंटिस्ट लोगों ने कि इसके इक्वेशन बनाए जाए सारा विश्व का एक इक्वेशन एक हो जिसमें वो इक्वेशन को सोल्व कर पाए लेकिन विश्व जो है इसके ऊपर भी आधा है जो उनको पता नहीं है जो बाबा के बच्चों को पता है तो ऊपर का जो सेक्शन देखा जाए तो अगर हम देखेंगे तो यहां से हमें दिखेगा कि ये जो सेक्शन है जहां पे बाबा बोलते हैं कि ये पृथ्वी उसके बाद जल उसके बाद अग्नि वायु और आकाश तो ये ऐसे वहां पे सेक्शन है यानी ए एनर्जी लेवल्स है जैसे हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो उसकी एक एनर्जी लेवल है तो ऐसे पांच एनर्जी लेवल ऊपर भी है जिसमें जो एक दिखता तो सूक्ष्म वतन उसके बाद जो है बाकी के धर्म और धर्म पिताएं ये एक एनर्जी लेवल है उसके बाद 108 रतन और बाकी के जो आत्मा ये एक एनर्जी लेवल है और उसके बाद में जो है जिनको मम्मा बाबा हम कहते हैं तो वो एक एनर्जी लेवल है जो नाइन डायमेंशन में बैठे हैं और उसके ऊपर जो है शिव बाबा है जो टेन डायमेंशन में बैठे हैं और वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी साइंटिस्ट लोग मानते हैं जो है अल्ट्रा हाई एनर्जी जिसकी पावर वो बताते है टेन टू तो द पावर ट्वेंटी नाइन इलेक्ट्रॉन होल्ड इतनी पावर वो बताते है तो देखिये पुरूषार्थ जैसे ज्ञान में देखते हम कि जिसको बीज रूप अवस्था कहा जाता है कोई भी आत्मा अगर नाइन डायमेंशन में जाके अगर ब्रह्मा बाबा जहां बैठे हैं, वहां पे जाके योग करेगी तो सिर्फ दो दिनों में उसका तीसरे दिन ही शरीर छूट जाएगा क्योंकि इतनी पावर इतनी एनर्जी लेवल बाबा के पास है जो सारे विश्व में ये होती है कॉस्मिक रेस जिसको बोलते साइंटिस्ट लोग तो इतनी पावर वो शक्ति है तो लेकिन क्या होता है हम योग करते तो एक सेकंड के लिए जाते हैं तुरंत खाली नीचे आ जाते हैं तो यही होता है तो कोई भी आत्मा को अगर पुरुषार्थ बढ़ाना है तो वो डायमेंशन में जाके नाइन डायमेंशन में जाके अगर शुभ आवा से योग लगाएंगे तो जल्दी से जल्दी जो आत्मा है सतोप्रधान पावरफुल पवित्र बन सकती है तो यह ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं जो साइंटिस्ट को पता नहीं है लेकिन बाबा के बच्चे जो है इसके इक्वेशन सोल्व कर पाएंगे क्योंकि उनको सब पता है और अगर देखा जाए तो एक ये जो विश्व है एक पूरा सा साइकिल है उनको तो आधा ही पता है लेकिन ये साइकिल है और साइकिल होने से क्या होता है कि इसमें जितनी भी प्रक्रियाएं होती है जितनी प्रक्रियाएं होती है सारे साइकल्स है इसीलिए संसार में जो भी है वो साइकिल में है जैसे वाटर साइकिल है प्लांट साइकिल रॉक साइकिल इवन कार्बन साइकिल फूड साइकिल नाइट्रोजन वाटर साइकिल इतना ही नहीं अपनी घड़ी ऋतुए और ये एसी सप्लाई जो यूज करते हम ये दिन और रात ये सारे साइकिल्स है क्योंकि ये सारे सिस्टम ये सारे जो है एक ऐसे यूनिवर्स में है जो बेसिकली यूनिवर्स ही साइकिल है तो इसीलिए इसमें जो भी प्रक्रिया होते हैं इतना ही नहीं बाबा को भी परमधाम से आना पड़ता है और बाबा को भी जाना पड़ता है साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है इसमें कोई भी छूट नहीं सकता है हम आत्माएं भी आती हैं और हम भी चले जाते हैं परम हमको भी साइकिल कम्प्लीट करना पड़ता है क्योंकि यूनिवर्स ही जो है एक साइकिल से बना हुआ है तो इसी तरीके से वर्ल्ड ड्रामा व्हील जो है जिसको हम समय का चक्र जिसे कहते हैं तो ये भी एक क्या है ये भी एक चक्र ही है और चक्र की खासियत एक साइकिल की खासियत यह रहती है कि वो रिपीटेटिव रहती है और साइकिल इन नेचर वो रिपीट होती है और इक्वली रहती है जैसे ऋतुओं को भी देखिए दिन और रात इसको भी देखिए आप तो ये इक्वली डिवाइड उसी तरीके से ये सारा ये भी है टाइम व्हील जिसको बोलते हैं हम तो ये भी समान भागों में विभागा गया है जिसमें सतयुक्त रेता दोपर कलयुग गोल्डन सिल्वर कॉपर और आयरन एज और ऐसा एक एज रहता है जिसको डायमंड एज बोलते हैं जिसको संगमयुग कहा जाता है उसी में ही सारे संसार का एंट्रोपी जिसको बोलते हैं उसमें रिवर्सल होता है लॉ ऑफ एंट्रोपी वो आगे बात करेंगे कि कैसे होता है कैसे वो अल्ट्रा हाई एनर्जी सृष्टि पर आती है और कैसे सृष्टि का परिवर्तन करते हैं वो भी हम देखेंगे तो देखिये सोलर सिस्टम भी क्या है ये भी एक साइकिल ही है हर एक चीज संसार की जो है साइकिल ही है ये दिन और रात जो होते हैं पृथ्वी घूमती है तो वो वो भी क्या है एक साइकिल है दूसरा सूरज के अराउंड घूमती है वो भी एक साइकिल है और इतना ही नहीं जो साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं वो भी सारी चीजें बहुत सारी बाबा बच्चों को टच कराता है साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये जो दक्षिण और उत्तर ध्रुव है ये ऊपर ही घूमते है तीन डिग्री लेकिन देखा जाए तो ये क्लॉक के हिसाब से पांच साल में ऐसे देखिए कि नेचुरली नेचुरली ऐसे घड़ी के कांटे हैं नॉर्थ और साउथ पोल जो युगों के हिसाब से घूमते हैं और 5000 साल में एक 360 डिग्री कंप्लीट करते हैं और इसीलिए उसका एंगल आता है 360 डिवाइडेड बाय फाइव थाउजेंड वो एंगल आता है 0.072 डिग्री एक साल में किसी भी साइंटिस्ट ने अगर मेजर करने का ट्राई किया तो जीरो डिग्री इंटू हंड्रेड तो एंगल आता है सेवन डिग्री इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि बहुत सौ साल में इतना ही मुव होता है इसलिए उन्होंने सोच लिया की नॉर्थ ऊपर घूमता है साउथ नीचे घूमता है और अभी आपको मालूम है नासा इसरो ऐसे बहुत बड़े और ये ऑर्गेनाइजेशन है अभी नासा, नासा ने स्टेटमेंट दिया था कि ये जो पोल्स है ये फ्लिप होने वाले हैं लेकिन देखा जाए तो कोई भी चीज जो होती है संसार की ऑल ऑफ ए सडन कभी नहीं होती है ये इसका प्रोसेस प्रोसेस है एक।, एक, एक एंगुलर मोशन से होता है ये इसका स्पीड है जीरो डिग्री पर ईयर एक साल में इतना ही होता है तो ये तीन डिग्री युगो के हिसाब से होता है आगे देखेंगे कैसा होता है तो तो बेसिकली हमारा जो अर्थ है इसमें अंदर जो दिखता है आपको लाल वाला वो गोला आ, कोर है जिसमें करंट से चार्ज है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक सुपर कंडक्टर है जो 810 साइंटिस्ट बोलते हैं कि 810 मेगावाट को चार्ज है लेकिन आज उसकी जो उसकी क्षमता है पावर है उसकी कम हो रही है क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता रहा बीत रहा है जैसे साइकिल कम्पलीट होने को आ रही है फाइव थाउजेंड की तो ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी डाउन हो रही है और इसी के वजह से आज जो है नॉर्थ और साउथ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो वो वीक हो रहा है कमजोर हो रहा है और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों को ये पता नहीं कि ये एग्जैक्ट क्या होगा कैसे चार्ज होगा ये सारी बातें उनको पता नहीं लेकिन बाबा के बच्चों को इस सारी जानकारी है और यह संसार के सामने जरूर आएगा और सारी बातें क्लियर हो जाएगी सबकी तो यही होता है कि ये जो करंट है जो जिसको इसका एक रीजन है कि ये जो जब जिसमें बाबा बोलते हैं कि पश्चिमात्य देशों में क्या होगा न्यूक्लियर वार और न्यूक्लियर वार से जो पावर निकलती है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से वो मेगावाट थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स रहती है और उसी के द्वारा ये कोर दोबारा चार्ज होता है तो यही रहता है कि क्योंकि ये अगर एक समय ऐसा आएगा कि यह करंट इतना कम हो जाएगा कि ये जो पोल स्टार जिसको ध्रुव तारा बोलते है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देगा और कोई नासा इसरो कोई जान नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है लेकिन बाबा के बच्चे तभी सब पहले ही बता देंगे कि ये ऐसा ऐसा होगा क्योंकि बाबा ने सर्वोच्च ज्ञान दिया है बच्चों को और सर्वोच्च विज्ञान सिखाया है तो ये ऐसी सारी बातें होगी भविष्य में और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और दूसरा देखिए पृथ्वी हमारी झुकी क्यों है इसका रीजन क्या है देखा जाए तो जिसको इक्वेटर बोलते हैं हम तो इक्वेटर के इधर देखेंगे तो लैंड ज्यादा है इधर पानी ज्यादा है एक साइड में वजन ज्यादा हो गया एक साइड में पानी वो हल्का है इसीलिए पृथ्वी द्वापर युग से झुकी हुए है क्योंकि धोपुर युग में क्या होता है एक्सपोर्ट होता है जिससे क्या होता है पृथ्वी जो एक गोला रहती है सत्युक्त में वो जो है क्योंकि अंत में क्या होगा जब डिस्ट्रक्शन होगा विनाश होगा तो बहुत सारे प्राणी पशु जो है एनिमल्स फॉरेस्ट ये सारे अंदर गड़प होके 2500 साल तक उसका बेकिंग होता रहेगा जो आज कलयुग के अंत में हम कोयला गैस ऑयल जो यूज कर रहे हैं वही है जो पांच साल पहले अंदर जो दफन हुआ था पूरे इसमें लेकिन क्या होता है एक समय ऐसा भी आता है कि दोपहर युग में जैसे क्या होता है कि इसका एक्सेसिव प्रेशर बढ़ने लगता है अंदर पृथ्वी के अंदर तो उसी के द्वारा स्पोट होके ये सारे खंडों की निर्मित होती है सात खंडों की और ये जो सात खंड है तो साइंटिस्ट है, तो बोलते हैं कि कभी ये नजदीक थे और बाद में धीरे धीरे ऐसे ये हुए लेकिन देखा जाए तो ये स्पोट हुआ तभी ऐसे खुल गए तो ये अलग थोड़ा विज्ञान है उसके पीछे तो देखिये हमारा ये मॉडल बना है मुखर्जी भाई जी ने बनाया ये मॉडल ज्ञान सरोवर में तो ये मॉडल बहुत अच्छी तरीके से सारे पृथ्वी के रोटेशन बहुत अच्छे से बता सकता है तो इसमें ऊपरी का जो क्षेत्र जो है जिसको वर्ल्ड जिसमें युगों की हमें ये मिलती है आइडिया और नीचे जो स्वस्थिका दिखाते हैं हम सारे संसार में स्वस्तिका का यूज होता है लेकिन देखिये साइंटिफिक स्वस्तिका जो है पूरा साइंस भरा है स्वस्तिका में आज तक लेकिन किसी के ख्याल में नहीं आया लेकिन बाबा के बच्चों को मिलता है ये सारी चीजें स्वस्तिका अगर देखा जाए तो इसके हम अगर सीधा करेंगे उसको तो आपको सामने दिखेगा मैं दिखाता हूं बाद में तो ये इसमें दिखा है कि सतयुक्त में कैसे रहेगा जिसको बाबा बोलते हैं भारत एक अविनाशी खंड है जिसका विनाश नहीं होता है और भारत कैसे दिखेगा इतना छोटा सा रहेगा सिर्फ विश्व में और बाकी के खंड जो है देखिए आप कुछ भी नहीं है सतयुक्त में कुछ भी नहीं है सिर्फ भारत रहता है और उसके एक्जैक्ट अपोजिट क्षेत्र जो हिमालय ढलता है चाइना की तरफ उससे जो भूमि बनती है और कुछ रशिया का थोड़ा सा पार्ट इसी के द्वारा ये जो है एक इंडिया ए साइड में और उसके अपोजिट साइड में वही हिमालय ढलने के बाद जो बनता है क्षेत्र जो वहा बोलते आपके पिकनिक के स्पॉट रहेंगे तो वही क्षेत्र जो है यही बचता है और बाकी जो नॉर्थ और साउथ पोल का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पूरा बर्फ पिघल के पूरा पानी पानी हो जाता है ये सारा तो देखा जाए तो ये साइड बहुत अच्छी है पच्चीसों साल जिसको पॉजिटिव हेड बोलते हैं हम और इसको टेल बोलते हैं जिसको हेल और हेवन बोला जाता है जिसमें एक भाषा एक राज्य एक सब कुछ एक रहता है और एक रिलीजन रहता है जिसको डी टी जिसको बोलते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म और बाद में बाकी के धर्म और सब आते हैं बाकी खंड में विभाग जाता है तो ये सारे ऐसे होती है चीजें तो यही बोलते साइंटिस्ट कि पहले खंड एक जगह पे थे बाद में मूव है और गोंडवाना उसको जो पांच खंडों को बोलते हैं कि एग्जैक्ट अपोजिट क्षेत्र गोंडवाना लैंड लेकिन गोंडवाना लैंड तो ये तो फॉरेन का वर्ड नहीं है आज भी गोंडवाना लैंड जिसको महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज भी जहां पे गोंड लोग रहते हैं उनको उसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड तो ये तो इंडियन वर्ल्ड है इसीलिए भारत जो था यही था और इसके एग्जैक्ट अपोजिट क्षेत्र था तो उनकी जो अलग संकल्पना है इसके बारे में और ग्रीक्स के जो महान फिलोसफर थे तत्वज्ञ जिन्होंने बताया ने कि एक अटलांटिस नाम का ऐसा खंड था जो जिसमें रियली ऐसा था कि वो रियल पैराडाइज था अर्थ पे लेकिन क्या हुआ कि जैसे ये के और वहां पे सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजी भी बहुत जबरदस्त थी वही वर्णन सत्युक्ता का है देखा जाए तो और लेकिन जब ग्रीडी और डिवाइन क्वालिटी लॉस करते हैं वहां के लोग तो क्या होता है खंड लॉस हो जाता है जिसको अटलांटिस कहा गया है तो आप अगर आप बोलेंगे कि सृष्टि चक्र 5000 साल का क्यों है क्यों 10000, 20000 साल का क्यों नहीं है तो इसका भी रीजन है साइंटिफिकली है देखा गया है एक अमेरिका में एक स्टडी हुआ था अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो वीक हो रहा है इसको लोगों, साइंटिस्ट लोगों ने मेजर किया तो उसमें गॉस नाम का एक साइंटिस्ट था उसके पहले सिडने चैपमैन नाम का एक साइंटिस्ट था उसने भी ऑब्जर्वेशन लिए थे और बाद में ईसा नाम की जो संस्था है एन्वायरमेंटल साइंस सर्विसेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की एक संस्था है तो दोनों का डेटा फिर दोनों ने सब एनालिसिस किया तो उसमें उनको ये पता चला कि जो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये 2500 साल इसका हाफ लाइफ है आधा आयुष्य और उसके बाद उसका 5000 साल ये फुल लाइफ है और न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉप होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है जिससे दोबारा यह कोर चार्ज होकर दोबारा अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है और वो आने वाले पांच साल के लिए और चक्र चलता रहता है तो ऐसा ये इसके साइंटिफिक प्रूफ है इतना ही नहीं इसके आगे भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं क्योंकि क्या होता है कि 5000 साल के बाद एक बार साइकिल रिसेट होता है हर एक चीज ट्रांसफॉर्म होती है परिवर्तन होता है क्योंकि देखा जाए तो ये एनर्जी है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको ऊर्जा अक्षय का नियम जिसको कहा जाता है जिसमें एनर्जी क्या होती है सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है तो हर एक चीज ट्रांसफॉर्म होती है हर एक चीज ट्रांसफॉर्म होती है इसीलिए हरेक चीज संसार की बोलेंगी कि आई एम नॉट बिलियन्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड क्योंकि बेसिकली सब तो हर एक चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है हर 5000 साल के बाद इसलिए बहुत सारे प्रूफ ऐसे हैं कि हर एक चीज बताएंगे कि आई एम नॉट दैट मच ओल्ड यानी इतना भी लाखों करोड़ों साल जो बोलते हैं साइंटिस्ट लोग क्योंकि साइंटिस्ट लोग एक ही कंसेप्ट है उनका और टाइम को स्ट्रेट लाइन में, में मेजर करते हैं लेकिन टाइम हम एक मिनट भी मेजर करना है तो घड़ी को ऐसा जब 60 सेकंड घूमती है साइकिल में तब जाके एक सेकंड एक मिनट गिना जा सकता है एक साल अगर गिनना है तो 365 दिन ऐसे जब पृथ्वी घूमती है सूरज के अराउंड तब जाके एक साल एक साइकिल कंप्लीट करता है लेकिन आज के साइंटिस्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन में मेजर कर रहे हैं लेकिन ऐसा समय आएगा कि हरेक को ये जो टाइम है ये साइकिल में ही मेजर करना पड़ेगा साइकिल नेचर में तो इसके बहुत सारे प्रूफ है जैसे देखिए एक तो मैग्नेटिक फील्ड का हो दूसरा है कि नोआस फ्लड जिसने एक पीएचडी की है डॉक्टरेट है उनको उन्होंने बोल उसमें थेसिस में आया है कि जो यूनिवर्सल फ्लड रहता है जब सारा सृष्टि जलमय हो जाता है लेकिन थोड़ा क्षेत्र जिसको भारत और जो एग्जैक्ट अपोजिट क्षेत्र बचता है तो वो क्षेत्र जो है वो जो उसको यूनिवर्सल फ्लड कहा जाता है और बाइबल में उसको नोआ फ्लड कहते हैं। तो वो पांच साल में हुआ था ऐसा उस पीएचडी थेसिस में आया है और दूसरा है कि देखा जाए तो तीन साल पहले क्राइस्ट के तीन साल पहले पेराडाइज था और उसका और देखा जाए तो अर्ध भी आ, उतना पुराना नहीं है छह से दस Uh, साल तक आता है और दूसरा है कि लीड जो है जो क्या होता है कि यूरेनियम जो रहता है जो न्यूक्लियर वेपन में सबसे पावरफुल यूज करते हैं एक ग्राम यूरेनियम एक तरफ रखिए और दूसरे तरफ 2,500 किलोग्राम कोयला तो दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो न्यूक्लियर वेपन इतने खतरनाक क्यू है क्यूंकि इतना सा एक ग्राम यूरेनियम जो है इतना पावरफुल है कि वो सारा उससे टेम्परेचर जो है बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस होता है तो यही रीजन रहता है और इसमें एक होता है कि जब भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं तो ये जो लीड रहता है ये आ, ये यूरेनियम जब ये न्यूक्लियर वार होता है तो यूरेनियम लीड में कन्वर्ट होता है और लीड जो है अगेन 5000 साल के बाद यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक प्रूफ है अगर लाखों करोड़ों साल रहते थे तो हमारे पास हिस्ट्री भी क्या रहती थी लाखों करोड़ों साल की रहती थी लेकिन हमारे पास हिस्ट्री सिर्फ पांच साल की अवेलेबल है तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें इतना ही नहीं कि अगर यह समंदर और ये सारा जो है लाखों करोड़ों साल का रहता था तो इतना मढ़ इतना सॉल्ट इसमें होता था कि पानी मिलता ही नहीं था हमारे लेकिन ये रिसेट होता है पांच हजार साल के बाद और ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल लीकेज है सोलर सिस्टम ब्लू हाइड्रोजन का गैलवानी काम, ऐसे बहुत सारे प्रूफ है कि जो सिद्ध करते हैं कि यह बिलियन्स ऑफ मिलियन्स ऑफ ईयर नहीं है करोड़ों लाखों साल नहीं है यह हर पांच साल के बाद पूरा परिवर्तन होता है और इसकी एक वेबसाइट है जिसमें तो बहुत सारे रेफरेंसेज दिए हैं कोई चाहता है तो रेफर कर सकता है तो अभी प्रेजेंटली आएंगे हम कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम्स है संसार में अभी देखिए रेसियल डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं आम फोर्सेस जो है तो पॉपुलेशन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स संसार में चल रहे नेचुरल कैलोमिटीज आ रही है तो यह कुछ तो भी इंडिकेट कर रहा है हमें जैसे किसी व्यक्ति को बड़ा ये होता है डिजीज होता है तो पहले उसको सिम्टम्स दिखते हैं उसी तरीके से सृष्टि भी हमें सिम्टम्स दिखा रही है कहां भूकंप हो रहे है कहा सुनामी आ रहे, है कहां कुछ हो रहा है लैंडस्लाइडिंग ये सब हो रहा है लेकिन क्या है कि हमें जागरूकता नहीं उसके प्रति लेकिन ऐसा एक समय आएगा कि वो ये बहुत जबरदस्त होगा और उसको ही महाविनाश या महापरिवर्तन कहा जाता है तो ये सारे बहुत सारे आज तक कितने डेथ्स हुए लोगों के ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स में ये सारा बताये इसमें बहुत सारे आज तक हुए है इसमें डेथ्स लोगों के अलग अलग इसमें और ऐसा समय आता है जब सृष्टि जो है हाईएस्ट एंट्रोपी पे चली जाती है तो भगवदगीता में कहा गया है जब वेनेवर देर इज अ डीके ऑफ राइट ओ भारता एंड अ राइज़ ऑफ अनराइटनेस देन आई मैनिफेस्ट मायसेल्फ़ श्रीमद् श्रीमद भगवदगीता तो यही कहा गया है कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है भगवदगीता के भाषा में तो उसको हाइएस्ट एंट्रोपी साइंस के लैंग्वेज में हाइएस्ट एंट्रोपी बोलते हैं तो यही क्या होता है कि जब ऐसा समय आता है तो उसको आना पड़ता है वो परमात्मा शक्ति को सारे संसार को परिवर्तन करने के लिए और जब हाईएस्ट एंट्रोपी हो जाता है तो वो सृष्टि पे आके ऐसा एक समय है जिसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं जैसे एंट्रोपी तो रिवर्सल होता नहीं है साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कोयला जला दो आप वो पानी को उसके हीट मिल गए कुछ गैसेस बन गए उसको दोबारा कोयला नहीं बना सकते ये तो बराबर है उनका लेकिन एक कंसेप्ट ऐसा भी है रिवर्सल ऑफ एंट्रोपी पॉसिबल है जब कोई भी भौतिक जगत की कोई भी शक्ति जो इससे परे है जिसकी अल्ट्रा हाई एनर्जी है और जिसका जीरो एंट्रॉपी है ऐसी ही शक्ति जब इस आती है लूप में फिजिकल वर्ल्ड में भौतिक जगत में तब जाके रिवर्सल ऑफ एंट्रोपी पॉसिबल है तो यह सारा परिवर्तन तभी पॉसिबल होता है इसीलिए वो सर्वोच्च शक्ति जिसमें परमात्मा शिव कहा गया अल्ट्रा अल्ट्राहाई एनर्जी वो ब्रह्मातन का आधार लेके मनुष्य का आधार लेके इस धरा पे आती है और पहले तो मनुष्य को सुधारती है सबसे पहले ज्ञान देती है और बाद में योग सिखाती है सारा अज्ञान नष्ट होता है योग से आत्मा सतोप्रदान, पावरफुल बनती है पवित्र बनती है और इसी के द्वारा सारी सृष्टि जो है पांचों तत्व फाइव एलिमेंट जो है वो भी प्यूरिफाइड होते हैं तो ये पूरा साइंस है इसमें कोई ऐसा थेरोटिकल बातें कुछ नहीं है इसमें तो अभी देखेंगे कि सृष्टि परिवर्तन में मेन भूमिका किसकी रहेगी तो जैसे बाबा मुरलीओ में कहते हैं कि पाश्चिमांत जो देश है दो कंसेप्ट बाबा यूज करते है एक है विनाश कैसे होता है बाबा ने बोला है एक होता है संशय बुद्धि विनश्यंति जो यूरोपवासियों के लिए लागू पड़ता है संशय बुद्धि विनश्यंति और भारतवासियों के लिए विपरीत बुद्धि विनश्यंति विपरीत बुद्धि जो बाबा को नहीं जानते परमात्मा को नहीं जानते वो विपरीत बुद्धि है तो आपस में लड़ेंगे तो खुद का विनाश कर लेंगे और शिव शंकाएं उत्पन्न होगी ऐसा समय आएगा जब ये प्रेजेंटेशन ये पेपर जाएंगे उन लोगों के पास इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा एक समय आएगा जब देखेंगे कि इतना खतरनाक है इसमें तो हमारे खंडे ही गायब हो गए पूरा हम नहीं रहने वाले नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा करार हो जाएगा ट्रीटी हो जाएगी जिसमें ऐसा तय होगा कि ये बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन किसी ने यूज करना नहीं है लेकिन ऐसा भी समय आएगा जिसको शंका बोलते हैं सिर्फ शंका संशय बुद्धि विनशन्ती तो यही होगा शंका होगी कि किसी के रडार पे किसी ने कोई हमला कर दिया है सारे थोड़े सिग्नल मिल जाएंगे उनको तो लगेगा कि किसी देश ने हमला कर दिया है और इसीलिए क्या हो जाएगा कि दूसरे वो देश मिसाइल का प्रयोग करेगा उसको लगेगा इसने मिसाइल का प्रयोग किया अभी मैं भी करता हूँ ऐसा करके सारे संसार में आज वो बोलते है दो की फिगर देते है सत्रह है लेकिन ब्लैक मार्केट में अगर देखा जाए तो ये पचास के ऊपर है जिसमें देखा जाए तो जिसमें डॉलर फाइव ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट 50,000 न्यूक्लियर वेपन और 700 करोड़ लोगों को इसका इससे यह सारा धोखा है तो यही है सारा जो न्यूक्लियर बम है यही सारे सृष्टि में जिस दिन भी कोई भी देश एक भी न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा उसी दिन सारी प्रक्रियाएं सृष्टि परिवर्तन की शुरू हो जाएगी क्योंकि ये श्रृंखलाएं है यह चेन रिएक्शन है एक फूटने से क्या होगा कि पचास है उसके भी ज्यादा है तो ये क्या होगा कि एक तरह के से जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के एक तरह के से ये बम ब्लास्ट जिसको बोलते हैं हम सीरीज ब्लास्ट, उस तरीके से हो जाएगा तो ये यूरेनियम है जिसमें ब्लैक ऐसे दिखा आपको यही सबसे खतरनाक चीज है जो सारे सृष्टि को नेस्त, कर, नेस्त नाबूद करेंगी जिसमें पावर इतनी है कि एक ग्राम में जो पच्चीस सौ के को उसके इतनी मिलती है और एक ग्राम में दो पे अगर सात जीरो देंगे तो इतने किलो कैलोरीज एनर्जी एक ग्राम में प्रोड्यूस होती है तो इसीलिए उसका जो टेम्परेचर रहता है वो बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है वो सेंटर पॉइंट पे बिलियन्स ऑफ मिलियंस करोड़ों लाखों डिग्री सेल्सियस और उसके दो अगर दो किलोमीटर पांच किलोमीटर का रेंज है तो उसके लास्ट रेंज में मिलता है पांच से छह डिग्री सेल्सियस तो ये बहुत बड़ा टेम्परेचर है अगर इसको थोड़ा देखा जाए तो ये इतना हार्मुल है और एक साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी स्टडी भी किया कि सृष्टि को या पृथ्वी को नष्ट करने के लिए कितने वेपन चाहिए न्यूक्लियर वेपन तो उसको ऐसे मिला कि सिर्फ 16000 सफिशिएंट है और अभी तो वर्ल्ड में 50000 के ऊपर है ऐसे तो पृथ्वी का कितने बार हम विनाश कर सकते इतनी पावर आज भी है तो यह न्यूक्लियर बॉम्ब दिखा इसमें अलग अलग कैपेसिटी के आज अमेरिका के पास इतना बड़ा बॉम्ब है जो जापान के नागासिक्की और हीरो में लिटल बॉय नाम का यूज किया था उन्होंने फैट मैन और लिटिल मैन तो वो तो बहुत मामूली चीज थी आज बत्तीस हजार टाइम पावरफुल न्यूक्लियर बम अमेरिका के पास है और दो बिल्ले जैसे बा बोलते हैं रशिया और अमेरिका इतनी कंपटीशन चालू है एक बनाता है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब एक बनाता है मदर ऑफ ऑल बॉम इतनी कंपटीशन ये लोगों की है तो यही है यही विनाश संशय है ना एक दूसरे पे रशिया कहीं हमला ना कर दे तो हम ये हो जाएगा तो ये संशय है इनके मन में इसीलिए सारा ये हो रहा है और यही वो दिन रहेगा जिस दिन एक भी न्यूक्लियर बम फटेगा तो उसी दिन जिसको गायन है सब शास्त्रों में जिसको कोई कयामत का दिन बोलता है जिसको भारत महाभारत की महावारी लड़ाई बोलते हैं यूनिवर्सल फ्लड कहा गया है ये सारी प्रक्रिया उस दिन से शुरू होगी जिस दिन एक भी बम संसार में फूटेगा और इसका टेम्परेचर इतना रहता है ऐसे लगेगा कि सूरज मानो धरती पे आ चुका है क्योंकि इसका सूरज के दस पट सर्फेस टेम्परेचर जितना है उसके दस पट इसका टेम्परेचर रहेगा न्यूक्लियर बॉम्ब से तो सूरज मानो धरती पे गया है ऐसी सिचुएशन रहेगी लेकिन उस समय जो अपना जो है मधुबन ये लाइट हाउस बनेगा उधर अलग लाइट रहेगा इधर अलग अलग राइट रहेगा यह रूहानी रहेगा और वो भौतिक जगत का वो विनाशकारी लाइट रहेगा तो ये टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है इसमें बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस ये चेन रिएक्शन है और कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है तो सबसे अगर देखिए देखिये इतना अगर टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है तो आयर्न जिसको लोहा बोलते हैं हम 1600 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है जो पुराने हम बल्ब यूज करते थे घर में उसका टंगस्टन का वायर रहता है वो तीन हजार डिग्री सेल्सियस को मेल्ट हो जाता है इसका मतलब है जिसमें लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस और आउटर में पांच हजार डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब ऐसा है कि दुनिया का कोई भी धातु उसमें नहीं बचेगा इसका मतलब क्या है कोई भी मनुष्य कोई भी प्राणी ना इतने ना तो जंगल ना तो जमीन ना तो पहाड़ पर्वत कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि टेम्परेचर ही उतना है सारा पिघल जाएगा एक तरीके से लावा बन जाएगा जो खंड जो है ना और ये सातों खंडों में विभागा हुआ जो सारा ये है ये पृथ्वी जो है वो सातों खंडों एक सारा लावा बनके नीचे से लावा ऊपर से लावा सारा एक वेल्डिंग हो जाएगा पृथ्वी और वेल्डिंग होके सिर्फ भारत और उसका अपोजिट क्षेत्र बचेगा आप बोलेंगे कि भारत को आप जान के बचा रहे हैं ऐसा सोचेंगे लेकिन ऐसा नहीं है साइंटिफिकली रीजन है इसके बाबा मुरलीओ में कहता है भारत तो एक कोने में है नंबर एक दूसरा बोलता है कि बहुत ऊंचाई पे है 8000 हजार मीटर यह बहुत बड़ी ऊंचाई है लेकिन बाबा ने यह भी बोला है बम्बई कराची ये पानी में जाएगा सात किलोमीटर इतना रेंज है अपना कोस्टल एरिया जो 7200 किलोमीटर है तो उसमें जितने भी बहुत सारे सिटीज जो रहेगी वो चले जाएंगी और स्पेशली बाबा बंबई का तो बहुत ज्यादा ये करता है हम तो बंबई से ही है <laughs> तो उसमें देखा जाए तो बंबई देखा जाए तो क्या है सात बेट थे सात आइलैंड्स थे सातों आइलैंड्स को ये मट्टी डाल के और सारा ये करके इसको ये बनाया गया है जो माया नगरी की राजधानी के नाम से जाना जाता है माया नगरी की अगर राजधानी है तो आके देखिए उसको बंबई कहा जाता है तो ऐसे ही है तो ये सारा बंबई वगैरह कुछ नहीं रहता है सत्युग के इसमें बंबई नाम का प्रदेश नहीं रहता है तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा विश्व परिवर्तन है बहुत बड़ी इसमें सारी प्रक्रिया होने वाली है तो इसको आप बिलीव करो न करो आपके बिलीव करने से और न करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आप मानो न मानो लेकिन जो होना है वो होना ही है वो तो समय है समय के हिसाब से सब होता है सृष्टि परिवर्तन किसी के लिए रुकता नहीं है तो इतनी सारी प्रोसेस उसमें होगी जैसे कोर जो कोर रहता है अंदर जो दिख रहा है आपको एकदम ऐसा लाइट प्रकाश तो वो कोर रहता है पृथ्वी का जो एक तरीके से एक सुपर कंडक्टर है जो 810 सौ मेगावाट को चार्ज होता है लेकिन उसकी वीक हो रहा है वो और उसी से मैग्नेटिक फील्ड वीक होकर कुछ समय ऐसा आएगा और वीक होगा और जो अल्ट्रा रेज जो है सूरज के वो डायरेक्ट आएंगे क्योंकि ये वीक होने से एक तरीके से जो कवच है पृथ्वी का ये कवच नष्ट हो रहा है और इसीलिए बहुत सारे डिजीज वगैरह बाबा बोलते हैं ऐसी आएंगे कि कुछ बहुत सारा उससे भी ये विनाश हो सकता है तो ये कोर भी चार्ज होगा इसमें लेकिन कोर चार्ज होने की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है साइंटिस्ट लोग बर्मोआ ट्राइंगल के बारे में बोलते हैं कि बर्मोआ ट्राइंगल नाम की एक जगह है जो अमेरिका के नजदीक आती है तो वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई विमान जाता है तो अंदर चला जाता है और जहाज भी जाता है तो गड़प हो जाता है और आज तक कुछ भी मिला नहीं है क्योंकि देखा जाए तो कोर जो है कोर को एक डायरेक्ट ओपनिंग है जहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाईएस्ट पॉइंट है इसको डायरेक्ट ओपन है जो पानी से ढका हुआ है सिर्फ और इसका इसका, इसका महत्व ऐसे रहेगा देखिए सृष्टि में जो भी बनाया जो भी है उसका कुछ महत्व है तो ऐसे दो ट्राइंगल है एक ही ट्राइंगल नहीं है दो ट्राइंगल है एक जापान के पास है जिसको फार्मोसा ट्राइंगल और एक बर्मुआ ट्राइंगल जो अमेरिका के पास है तो यही ऐसे दो क्षेत्र है जब न्यूक्लियर पावर जब न्यूक्लियर वेपन विस्फोट इस, होगा तब जो ऊर्जा प्रोड्यूस होगी वो तीन चार जगह पे काम में आएगी एक तो कोर को चार्ज करेगी देखिए भाव बोलता है ड्रामा कल्याणकारी है सही है क्योंकि कोर अगर चार्ज नहीं होता है तो पृथ्वी सोलर सिस्टम में रहेगा ही नहीं फेंका जाएगा और जीवनमान यहां कुछ रहेगा ही नहीं इसीलिए जो न्यूक्लियर वार भी होता है तो कल्याणकारी है तो कोर चार्ज होता है नंबर एक दूसरा ये होता है कि ये जो कोर ऐसे चार्ज होता है और दूसरा है कि ये सारा खंड जो है वो लावा बन जाता है जमीन उनकी और कुछ खंड स्लाइड हो जाते हैं गिर जाते हैं समुन्द्र में चले जाते हैं तो ऐसा होता है और इसी के लिए आपको फिर ऐसा दिखेगा सत्युक्त में आपको सृष्टि सिर्फ ऐसा दिखेगा और जीरो डिग्री पे आ जाएगी यही है पेपर का प्वाइंट कि पहले ट्वेंटी डिग्री से झुकी थी लेकिन ये आएगी ऐसे इतनी सारी प्रोसेस हो गए और बाद में सिर्फ इक्वेटर पे देखा जाएगा ऊपर एक्जेक्टली काउंटर बैलेंसिंग लैंड नीचे काउंटर बैलेंसिंग लैंड और पूरा पानी और इसके द्वारा जीरो डिग्री पे पृथ्वी दोबारा आई जाएगी और दूसरा इतना ही नहीं ग्रह तारों ने जितनी भी पोजीशन बदल ली है वो सारे अपनी जगह पे आएंगे वो भी हम देखेंगे तो ये बहुत सारी प्रक्रिया इसमें होने वाली है और समुद्र की जो लेवल है इतनी बढ़ेगी पानी की थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स इतनी बढ़ेगी कि जिसमें कंट्रीज देशों के देश गड़प हो जाएंगे क्योंकि नॉर्थ और साउथ पुल का जितना भी आइस है बर्फ है वो सारा न्यूक्लियर पावर के हिट से सारा पिघल जाएगा और सारा पानी पानी हो जाएगा और ये अभी आप बोलेंगे कि इंडिया कैसे बचेगा ये चित्र में दिखाया गया है कि इसमें जो ये दिखता है आपको गोल्डन जैसा ये यूरेनियम है जो सबसे खतरनाक है जो अभी देख लीजिए जहां जहां यूरेनियम के माइन्स है तो समझ लेने का कि यहां पे 5000 साल पहले यहां पे न्यूक्लियर वार हुआ था और जो जो लीड जो यूरेनियम लीड में कन्वर्ट हुआ था वो जमीन के अंदर रह के 5000 साल के बाद दोबारा यूरेनियम कन्वर्ट हुआ और वही यूरेनियम आज हम न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो लेकिन भारत में देखिए आप भारत में आपको कहीं भी आपको कहीं दिख नहीं रहा यूरेनियम इसका मतलब है भारत का जो जमीन है क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर वार होगा ही नहीं और मैं तो भविष्य में ऐसा थोड़ा लगता है मेरे को कि भारत ऐसा देश रहेगा संसार में जो ऐसा एक मिसाल बनेगा संसार के लिए जो कहेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स हम डिस्ट्रॉय करेंगे इतना अगर खतरनाक है तो एक भारत एग्जाम्पल बनेगा संसार के लिए और आज की देखिए वातावरण भी वैसा ही है पॉलिटिकल इन्फ्लुंस अगर देखेंगे तो वैसे हस्तियां हैं आज भी जिसको पत, किसी ऐसे भी साइंटिस्ट है जिसको पता है कि डिसमेंटल कैसे करना है इसको इसको डिसमेंटल भी इसके पॉजिटिव यूज भी हैं, लेकिन इन्होंने क्या क्या गलत इस्तेमाल किया हम इतने दूर दूर तो जा सकते हैं अगर रॉकेट में भर देंगे ये, ये यूरेनियम बहुत दूर दूर का रास्ता तय कर सकते हैं इतना ही नहीं इतना पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे कि आने वाले कितने भी साल कितना भी पॉपुलेशन बढ़ने दो किसी को बिजली का कम नहीं, कम नहीं पड़ेगी इतना इसमें इसके यूजेस है पॉजिटिव तो लेकिन गलत इस्तेमाल हो रहा है इसका और ये गलत इस्तेमाल से ही सारा नष्ट हो जाएगा तो इसीलिए भारत जो है भारत बचेगा इसमें और भारत की भूमि जो है तनक मजबूत रहेगी एकदम तो इसीलिए वो रहे और हिमालय जो चाइना की तरफ ढलेगा तो आप बोलेंगे कि क्यों ऐसा क्यों होगा एक अपोजिट क्षेत्र बनना है और उसका भी प्रूफ है ऐसे क्यों होता है आज भी देखिए सबसे ज्यादा कोयला जो है चाइना में मिलता है 3660 हजार मेट्रिक टन इतना कोयला चाइना में सबसे ज्यादा मिलता है विश्व का इसलिए ये बिल्कुल गारंटेड जब हिमालय क्योंकि हिमालय की प्लेट ऐसे हिमालय ऐसे बना था चाइना की तरफ से जब प्लेट आके टकराई थी तो ऐसे ऐसे चढ़ा था लेकिन साइकिल कम्पलीट होकर ऐसा ऐसा गिरेगा उसके ही साइड में तो पूरा चाइना जो है दफन पूरा दफन हो जाएगा इसलिए आज भी तीन हजार छह सौ साठ मीट्रिक टन इतना कोयला मिलता है तो ये है ये सारी बातें सत्य है और ये होगी तो ये देखिये अभी बोल रहे की ऑयल गैस हाँ बिल्कुल क्योंकि देखिए आज सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब तो रशिया और अमेरिका के पास है और क्या होता है कजकिस्तान जिसको बोलते हैं कजकिस्तान करीबन थोड़ा मिडल में आता है दोनों के बीच में सबसे ज्यादा यूरेनियम कजकिस्तान में मिलता है यहाँ से न्यूक्लियर वेपन आएंगे यहाँ से आएंगे गिरेगे कहा उधर ही वैसा ही क्षेत्र रहेगा कि जहाँ पे आज भी कजकिस्तान हमको भी न्यूक्लियर पावर बनाना है तो हम भी उसी से लेते सारा संसार उसी से लेता है क्योंकि ये दोनों के बीच में उसको ही सब यूरेनियम आके मिल गया बहुत सारा तो ये ऐसा होगा और जो बोल रहे कि अब सब कोयला गैस ऑयल सब खत्म हो रहा है तो ऐसा भी समय आएगा कि ये तो पूरा बनना ही है ना दोबारा भी ये भी जरूरी है पूरा तो खत्म नहीं होना चाहिए इसीलिए ये जो विनाश महापरिवर्तन होता है इसी में ऑयल गैस ये बनने के लिए बहुत सारे मनुष्य प्राणी जंगल ये सारे अंदर गड़प होना जरूरी है तब जाके हम कलयुग के अंत में ये चीजें यूज कर पाएंगे नहीं हुआ तो ये भी कल्याणकारी है देखिये कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है परिवर्तन में हाँ रशिया का थोड़ा पार्ट बचता है क्योंकि क्या होता है जैसे स्लाइड होता है हिमालय तो थोड़ा पार्ट रशिया का भी बचता है जो बाबा ने बोला है मुरलियों में कि वो ऐसा क्षेत्र बनता है जब आप पिकनिक के लिए वो जाते हो उधर ऐसा है तो ये ऑयल और गैस नेचुरल गैस जितना भी आपको कोयले की खान जहां भी है समझना कि पांच साल पहले जो हुआ था इसका आज यूज कर रहे हैं और ज्योग्राफिकली देखिए तो इंडिया 8000 मीटर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है दूसरे साइड में हिमालय है और इधर से हिन्दी महासागर तो इसी के द्वारा और दूसरा है कि न्यूक्लियर वार नहीं होगा और एक है कि जिसका जो प्लेट्स है अंदर से देखा जाए तो बहुत मजबूत प्लेट्स है स्टडी हुआ था इस पर तो ये सारा इसीलिए भौगोलिक दृष्टि से और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बाबा जिस क्षेत्र में आता है वह भूमि भी बच जाती है अल्ट्रा हाई एनर्जी है ना बा तो क्षेत्र को भी क्षेत्र बच जाता है इतना ही नहीं भारत पाकिस्तान जो अलग है वो एक हो जाएगा पूरा इंडिया का क्योंकि वही इंडिया का पुराना ही पार्ट था तो सारा एक हो जाएगा तो ऐसे है तो लेकिन इतना ही नहीं इंडिया वाले इंडिया में भी बहुत चेंजेस होंगे क्योंकि संसार में इतने खंड गड़क हो रहे हैं तो अंदर से देखा जाए तो श्रृंखलाओं में खंड जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं अंदर जिसको टेक्नोटिक प्लेट बोलते हैं साइंटिस्ट लोग तो जब इतना हो जाएगा तो सब हिलेंगे ऐसे तो तब भारत में भी नेचुरल कैलॉमिटीज जिसको कभी भूकंप सुनामी ये सारे अर्थक्स वगैरह सब आएंगे इतना ही नहीं ये सारा जो बहुत बड़े पहाड़ियां हैं बहुत बड़े ये है पर्वत जो है वो कम हो जाएंगे उनकी हाइट कम हो जाएंगी और इतना ही नहीं जैसे ज्वालामुखी फटेंगे तो ये भी कल्याणकारी है बिल्कुल कल्याणकारी कैसे आगे बताता हूं तो इसमें भी ये सारी चीजें ऐसे होगी ये ऐसे सुनामीज आएंगे जिसमें बहुत सारा विनाश होगा इतना ही नहीं समंदर का जो पानी है वो बहुत सारा इवेपोरेट हो जाएगा वेपराइज हो जाएगा और उसी के द्वारा जितने भी मरे हुए सब जीव जंतु ये सारा है ये सारा बह के चला जाएगा समंदर में इतना पानी बरसेगा क्योंकि सफाया भी होना जरूरी है तो सारे तत्व जो है सफाया करेंगे और जैसे आपस में आत्माएं टकराती है जैसे निगेटिव निगेटिव एनर्जी टकराती है उसी तरीके से तत्व तत्व से टकराएंगे जिसको सुनामी क्या है पानी और जमीन का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको सुनामी कहा जाता है तो ऐसे तत्व तत्वों से टकरा के भी कुछ हद तक ये हो गए और कुछ दूसरा है कि बाबा के बच्चों ने जो सेवा की है तत्वों की तो तत्व उससे भी कुछ एक, इसमें पावन हो जाएंगे तो ये ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया है इतना ही नहीं सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है फेल हो जाएगा क्योंकि जितने भी हमने सेटेलाइट छोड़े है उनको रिटर्न आना है और देखिये ऐसे दो ऐसे सेटेलाइट या बोलिए कुछ यान है जो नासा को पता है कि रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन आज तक तो किसी के पास उन्होंने भेद खोला नहीं है नासा को बहुत सारी चीजें पता है लेकिन आंसर नहीं उनके पास क्या बताएंगे देखिए लूप कम्प्लीट होता है यहां से छोड़े थे हमने यही आना है इसलिए क्या हुआ जब मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक हो जाएगा ये सारे ग्रह ये जो उपग्रह वगैरह छोड़े वो सारे आके गिरेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा और कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं रहेगा अंत में बाबा ने बोला है मुर्लियों में कम्युनिकेशन होगा सिर्फ थॉट वेव से थॉट वेव से यही तो सत्युग की टेक्नोलॉजी है हमारी और इतना ही नहीं ये सारे जो चेंजेस है ये सारे पृथ्वी के लिए सीमित नहीं है ऐसे स्टॉम्स आएंगे तूफान आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के कि साला सोलर सिस्टम एक बार रिसेट हो जाएगा और जो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है गैलेक्सिज और ये सारा बढ़ रहा है ये सारा एक बार एक जगह पे आके अपने अपने पोजिशन पकड़ लेगा सारा कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा और ये मैग्नेटिक स्टॉर्म आएंगे वैन एलन बेल्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का उसमें ऐसे स्टॉम्स क्रिएट होंगे कि सारे ग्रह तारे अपनी अपनी पोजिशन छोड़ के अपनी जगह पे आ जाएंगे ये इसमें बताया है कि कैसे घूम के दोबारा वही आता है वो दिखा है और अभी चल रहा है कि इंडिया विल बी द सुपर पावर बहुत चल रहा है अभी 2020 में होगा ये होगा सब पता है हमें तो दूसरा कुछ नहीं इंडिया सुपर पावर ऐसे होगा आज देखा जाए तो हम एफर्ट्स तो इतना चाएना के चाइना के इतना तो एफर्ट हम ले नहीं रहे दिन रात तो काम कर नहीं रहे आज भी आलत से तो उतना ही है इंडियंस में तो सुपर पावर बनेगा कैसे दूसरा कुछ नहीं है सुपर पावर बनेगा आध्यात्मिक शक्ति से बनेगा क्योंकि वो जो यूनिवर्स का जो जो ये देखिए गोल्डन रियलिटी पेंटिंग करने के लिए आर्टिस्ट आया यूनिवर्स का वो गोल्डन पे रियलिटी बना रहा है तो यही है कि वो बनाएगा यानी सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति से यह भारत जो है यह स्वर्ग बनेगा और ये आपको उसके नजारे देखिए उसके स्वर्ग के कैसे रहेंगे अभी देखिए एक माइंड में बहुत ब्राह्मणों को भी ये आता है क्वेश्चन कि इतना सोना आएगा कहाँ से जितने महल बनाएंगे इधर लगाएंगे सब सब सोने का ही रहेगा तो नेचुरली होगा ये देखिए साइंटिफिक है ये जितना भी गोल्ड है सोना दिखता है आपको बाबा बोलते हैं एक तो जब खंडों का स्पोर्ट हुआ था उसमें गोल्ड बहुत सारा चला गया आपका दूसरा है कि लूट के लेके गए ऊंटो पे भर भर के लेके गए बाबा मुरलियों में क्लियरली बोल, बोलते हैं तो ऐसा है तो नेचुरली क्या होगा जहां से आया था वहां ही जाना है उसको तो क्या होता है जब न्यूक्लियर वेपन का यूज होता है तो इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है कि पूरा सोना पिघल जाता है और सोना पिघल के आ, उसमें जितनी भी अशुद्धि है सारा ये होके पूरा 24 कैरेट प्योर गोल्ड वो आएगा भारत के दिशा में क्यों क्योंकि भारत ही खंड बचता है और सोना तो एकदम हल्का है सबसे तो हल्का है इसीलिए क्या होता है वो ऐसे क्षेत्र में आता है जहां पे उसको निकलने के लिए जगह है क्योंकि सबसे हल्का है वो और सिर्फ अपोजिट क्षेत्र देखा जाए तो हिमालय थोड़ा उसकी हाइट कम हो से होने से वो क्षेत्र में निकलने के लिए चांस नहीं वो हाइट पे है नीचे से भारत है इसीलिए वहां से आता है तो खानियों की खानिया भर जाती है बा बोलते हैं कि इजीली ले पाएंगे और सारे महल सारे बन जाएंगे उसी तरीके से बा बोलते हैं ये बिजली और ये ऐसे लाइट वगैरह नहीं रहेंगे वहां पे आपके लिए रहेगा जिसमें हीरे लगाएंगे हम तो हीरे आएंगे कैसे हीरो का भी ऐसे ही होगा बहुत सारे हीरे आएंगे जिसमें देखिए जिसमें ज्वालामुखी फटे फुटने के बाद ज्वालामुखी निकलने के बाद भारत में उसमें भी कल्याण होगा देखिए कैसे उसमें दो तरीके के आ, ये रॉक्स तैयार होंगे जिसमें लिम्पर आ, एक किम्बरलाइट और लिम्प्रोलाइट ऐसे दो तरीके के हैं, जिसमें आपको ये सारे हीरे जो है उसमें पाए जाएंगे और कुछ हीरो में ऐसी क्षमता है कि जो आ, लाइट देते हैं जिसको फ्ल्यूरोसेंसी कहते हैं जैसे आज भी हम सी बल्ब यूज करते हैं तो वो जो है फ्ल्यूरोसेंसी रहेंगे उसमें तो जहां जहां लगाएंगे वो तो सारा हमें क्या मिलेगा प्रकाश मिलेगा तो इसलिए ऐसे लाइट वगैरह बिजली पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहेंगे लेकिन जो हमारे जो ये है एरोप्लेन वगैरह जो यूज करना है सतयुग में तो उसके लिए सोलर पावर का यूज होगा क्योंकि पावर के बिना तो कोई चीज चलने वाली नहीं लेकिन इतनी रिफाइंड टेक्नोलॉजी रहेगी कि संकल्पों के द्वारा चलेगी संकल्पों के द्वारा और इसका एक मॉडल बनाए नॉर्थ कैरोलीना यूनिवर्सिटी यूएसए में वो साइंटिस्ट लोगों ने खोजा है कि उन्होंने संकल्पों के चलने वाला एक हेलीकॉप्टर बनाया है तो सेम वही है अभी सिर्फ सेवा करके ऐसे साइंटिस्ट लोगों को हमारे को लाना है ज्ञान में अगर ये ज्ञान लेंगे थोड़ा बाबा से थोड़ा योग लगाएंगे तो ये भी इनका पार्ट रहेगा सत्युग में जो हमारे सेवा के लिए आए हैं। ये सब सेवा के लिए ला रहे बाबा हमारे लिए तो ये भी सेवाएं होनी है और ये इनका भी भाग्य बनना है और, और गायन है सतयुग वहां तो वसंत ऋतु रहता है कैसे रहेगा वसंत ऋतु तो देखा जाएगा जब जब पृथ्वी की आज होती है जीरो डिग्री पे आती है तो उसका जो जमीन है और पानी जो है सूरज से इक्वली टेम्परेचर मिलता है सूरज का तो इक्वली अगर 16 डिग्री सेल्सियस है, तो 16 डिग्री सेल्सियस पे जमीन भी हीट होगी और पानी भी हीट होगा इसीलिए क्या होता है ऐसा ऋतु निर्माण होता है जिसको वसंत ऋतु कहा जाता है ना तो ज्यादा बरसात ना तो ज्यादा धूप तो ना तो ज्यादा ठंडी तो ये सारा ऐसा वसंत ऋतु बनेगा ये जीरो डिग्री पे आने से इतना ही नहीं बाबा बोलते रात में तो आपको 16 जो पूरा चांद रहता है पूर्णिमा का वो पूर्णिमा का चांद रहेगा जिसमें आपको लाइट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं उसमें तो सारा दिखेगा आपको क्योंकि जब आत्माएं सोलह सोलह कला सम्पन्न बनती है तो चंद्रमा भी सब सब ग्रह तारे भी अपनी पोजिशन ऐसी सेट कर लेते हैं वो सुखदायी बनते हैं हमारे लिए सारी सृष्टि जो है हमारी दासी बन जाती है तो बाबा जो बोलते है एकदम परम सत्य है तो हमारा क्या रहेगा जो हमारी राजधानी रहेगी हम तो दिल्ली बोलते हैं लेकिन बाह बोलते हैं मुरलियों में परिस्थान ये परिस्थान रहेगा जो यमुना के कंटे पे यमुना के कंटे पे बा बोलते हैं, यहां पे रहेगा शुरुआत में यहां पे रहेगा 9 लाख पॉपुलेशन लेकिन जैसे लोकसंख्या बढ़ेगी पॉपुलेशन बढ़ेगी ऐसे ऐसे ये फिर भारत का क्षेत्र लेता जाएगा वो तो ऐसे बढ़ते जाएगा जैसे जैसे घराने बढ़ेंगे और अंत में सबसे बड़ा लॉ जो है आज भी बाबा भी फॉलो करता है परमात्मा भी जिन लॉज को फॉलो करता है उनको लॉज ऑफ थर्मो आज भी एक भी साइंटिस्ट नहीं है दुनिया का जिसने इन इस लॉज को किसी ने इसको कोई भी आज तक चैलेंज नहीं कर पाया ऐसे लॉज कुछ बने हैं जिसको लॉज ऑफ थर्मो बोलते हैं इसमें सबसे बड़ा लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो देखा जाए तो ये विश्व कैसे बना है ये विश्व बना है एनर्जी से एक एनर्जी ऐसी है जिससे बाबा है वो एक सुप्रीम एनर्जी है और हम आत्माएं भी एक एनर्जी है और ये मैटर ये पांच तत्व फाइव एलिमेंट्स ये क्या बना है ये भी तो एनर्जी है फाइव एलिमेंट्स तो ये भी एनर्जी है और एनर्जी का लॉ बोलता है एनर्जी ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉइड एनर्जी को तो ना तो निर्माण किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है सिर्फ उसको रूपांतरित कर सकते है तो वही होगा बाबा भी वही बोलता है ये नष्ट नहीं होता ये ट्रांसफॉर्म होता है बदली होता है क्योंकि यूनिवर्स को अगर हम इक्वल एनर्जी मानेंगे तो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एनर्जी का वर्ड निकाल लीजिए उसमें यूनिवर्स डालिए तो ऐसा हो जाएगा लॉ यूनिवर्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सिर्फ क्या होता है कलियुग से सतयुग में ट्रांसफॉर्म होता है मनुष्य जो है देवताएं बन जाती है तो यह सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का कभी ना तो कोई निर्माण कर पाया ना तो नष्ट कर पाया इसीलिए बाबा बोलते हैं सृष्टि आना है लोग बोलते है कि बाइबल में आता है कि पहले दिन उन्होंने ये निर्माण किया पृथ्वी फिर पानी निर्माण किया और छह दिन होने के बाद सातवें दिन रेस्ट जो आज भी हॉलिडे मनाते हैं सत्य तो लेकिन देखा जाए एनर्जी नाइदर ना इधर भी क्रिएटेड इसीलिए बाबा बोलते हैं यह अनादि है यह ऐसे ही चलता आएगा ऐसे ही चलता रहेगा इसको ना तो कोई निर्माण किया है ना तो नष्ट होगा और बाबा ये भी बोलते है लोग बोलते कि पत्ता भी नहीं हिलता उससे बाबा पत्ता हिलाने के लिए नहीं बैठे पत्ते ऑटोमेटिक घते हैं जब क्या होता है प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है जिससे वो विंड आता है हवा बहती है उससे पत्ते हिलते हैं क्योंकि नेचुरली कुछ लॉज है फिजिक्स के उन लॉज के इसके आधार पे चलता है और बाबा भी इस लॉज में इंटरफेयर नहीं करता है और अंत में यही बोलता है कि ये जो है ड्रामा सर्वश्रेष्ठ है वो भी वो खुद को बन्धायमान कर लेता है, है तो रचिए था लेकिन लेकिन कर देता है वो भी लॉज में खुद को बाउंड कर देता है इसीलिए बाबा ये की अंत में बोलता हूं बाबा ने लॉज जो दिए हमारे को जिसको श्रीमत मुरलियों में आती है श्रीमत उसको अगर धारण करेंगे तो फिर बाबा जो बोलते हैं यह सारा परिवर्तन ऐसे ये तो सारी जैसे अभी पता चला हमें लेकिन सबसे बड़ा तो परिवर्तन हमारा होना जरूरी है हम परिवर्तन हो गए बाबा क्यों रुके हैं हमारे परिवर्तन के लिए क्योंकि बाबा बोलते हैं आप आधार मूर्त हो उद्वार मूर्त हो आप पूर्वज हो ऐसे ही थोड़ी बोला है हमारी तपस्या के लिए बाबा रुके है लेकिन बाबा कितना दिन वेट करेंगे उसकी भी लिमिट है ना परमात्मा को भी सृष्टि चक्र में ये करना पड़ता है तो इसकी भी एक लिमिट है और मेरी भी लिमिट अभी खत्म हो गई, <laughs> तो अंत में सिर्फ एक ये दिखा देता हूँ ये जो पेपर है बहुत जगह पे सिलेक्ट हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है पेपर को विदेशों में भी बहुत जगह पे सिलेक्ट हुआ है अमेरिका में भी सिलेक्ट हुआ है ऐसे अभी तक तीन दो पेपर बनाए हैं तो ये ऐसी बहुत सारी बातें है और बहुत सारे इसमें और आपको कुछ क्वेरीज वगैरह है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल एड्रेस आपको देता हूं लास्ट में एक साइंटिस्ट ने बोला है बहुत बड़ा साइंटिस्ट था आज जो भी इलेक्ट्रिसिटी में हम देख रहे हैं ये साइंटिस्ट के बदौलत आज देख रहे हैं जिसने 700 तो पेटेंट उसके लॉन्च हुए ऐसे पैटर्ट बनाए कि वो तो कुछ कभी मिले नहीं किसी को लेकिन उसका एक ही कहना था आपको अगर यूनिवर्स विश्व को जानना है तो थिंक ऑफ एनर्जी पहले तो खुद को समझो कि मैं एक एनर्जी हूं और क्या करो दूसरा है कि कनेक्ट विथ दैट एनर्जी अनदर एनर्जी फ्रीक्वेंसी ट्यून करो दूसरे एनर्जी से तो बाबा क्या है परमात्मा भी एक ही एनर्जी है हाइएस्ट है, अल्ट्रा एनर्जी उससे क्या करो ट्यूनिंग करो फ्रीक्वेंसी जुड़ो तब जाके क्या होगा तब जाके ये वाइब्रेशंस जब हम फील करते हैं योग में वो क्या है दूसरा वाइब्रेशन ही तो है तो वही साइंटिस्ट ने बताया था और उसने एक स्टेटमेंट और भी दिया कि हमें जो भी प्रेरणा आती है जो भी हमें शक्ति मिलती है जो भी नॉलेज मिलता है उसका एक कोर है उसका एक सोर्स है लेकिन वो बोलता था कि मेरे को कहा से आता है ये पता नहीं लेकिन एक सोर्स है उसको कोर बोलता था जो बाबा बोलते परम धाम से सारा आता है बाबा से आता है इंस्पिरेशन हरेक को तो ये ऐसी चीजें हैं, और सारा संसार ढूंढ रहा है कि गॉड्स पार्टिकल है कहाँ साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं सबसे छोटा पार्टिकल सबसे छोटा जिसको हिग्स बोसान कहते वो और इमेजनेरी बोल दिया लेकिन बाबा के बच्चों को है कि वो पार्टिकल बाबा का है और वो कॉस्मिक रेज वो भी आज अभी भी हर एक जगह पे है कॉस्मिक रेस और आज भी अभी भी हम जब योग में बैठते हैं तो कॉस्मिक रेज ही तो लेते हैं और इतना ही नहीं जब अज्ञानी लोग सोते हैं तो क्या होता है जब माइंड जब सोल डिटैच हो जाता है बॉडी से तो बाबा की किरणें उनको भी मिलते हैं उनको भी मिलते हैं और इसीलिए दूसरा दिन उसका अच्छा चलता है अगर वो किरणें नहीं मिलेंगे तो आत्मा रह नहीं पाएगी ये हो जाएगी तो बाबा बोलते हैं तुम्हारी योगियों की नींद क्यों कम होना चाहिए क्योंकि अगर सच्चा योग लगाया है तो नींद बिल्कुल कम होना ही है क्योंकि आपने जो नींद में कॉस्मिक रे लेना था वो पहले योग में ले लिए तो अभी देने की जरूरत नहीं इसीलिए नींद कम नहीं है इसका मतलब है हमारा योग पावरफुल नहीं है बिल्कुल यस इससे प्रूव होता है तो ये बहुत सारा ये है और बाद में उनको ये भी बताया कि ये ऐसे फैक्ट्रीज है जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है हेल विल बी कन्वर्ट इन हेवन जो ये नर्क बन चुके है संसार ये स्वर्ग बनता है और ये माउंट अबू राजस्थान ऐसा क्षेत्र है जहां पे फैक्ट्रीज है नर, नर को स्वर्ग बनाने की फैक्ट्रीज है ये और इसका जो गायन आता है जिसको दिलवाड़ा टेंपल ये स्वर्ग का मॉडल है कैसे स्वर्ग फॉर्म होता है ये भी इसमें बताया गया है और ये बहुत सारे सेंटर्स हैं और लास्ट में भगवदगीता का एक ही सेंटेंस जितना भी अभी आप तो, आपको बताया है एक ही शब्द में बोलता हूं निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंति आप इस पर अगर विश्वास रखेंगे तो आपकी जीत होगी और अविश्वास रखेंगे तो आपकी हार होगी ये भगवदगीता के महावाक्य है तो ये शांति का संदेश सारे संसार के लिए क्योंकि भारत ने ही सारे सारे संसार को शांति का संदेश दिया है और देता रहेगा युगो युग तक तो ये शांति का संदेश है सारे संसार के लिए कि कुछ हम इसका जो न्यूक्लियर वार से जो नुकसान होगा इसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं तो ये सारे संसार में इंटरनेशनल लेवल पर इसमें होना जरूरी है और ये लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर ई एड्रेस किसी को भी अगर चाहिए तो जरूर वो नोट कर लीजिए और किसी को भी कोई पूछना है तो जरूर कभी भी ये आपके लिए हेल्पलाइन है जो 24 फोर आवर्स दिन में सात दिन हफ्ते के सात दिन चलती रहती है कभी भी आप फोन कीजिए कभी भी पूछिए तो आपको जरूर जितना बाबा ने समझाया है और जितना कुछ दिया है वो जरूर आपसे शेयर करेंगे और आप सब सबका धन्यवाद और सबसे बड़ा धन्यवाद वो परमात्मा शक्ति का जो मुझ जैसे आत्मा को यहाँ पे बाबा ने लाया है क्योंकि ना तो कुछ बैकग्राउंड है ना तो कुछ है एक जीरो से बाबा ने इस स्टेज पे पहला मौका दिया है मधुबन में बोलने का उस परमात्मा शक्ति के उस बाप दादा के सब आदि रत्नों के बहुत बहुत धन्यवाद कि वो शक्ति ने यहां तक लाया है और अगर चाहेगा बाबा तो और भी बाकी के सेवाएं जरूर करवा लेंगे और आप सब ब्राह्मणों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है चाहे संसार की कितनी भी विधियां रहने दो वो बिना ब्राह्मण के सारा अधूरा है तो आप ब्राह्मणों के हरेक का आशीर्वाद जब रहेगा तो जरूर जरूर, जरूर यह काम होगा और सारे साइंटिस्ट जो है बहुत सारे साइंटिस्ट बाबा के बच्चे बन जाएंगे और बाबा की सेवाओं में मददगार बनेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबने इतना अच्छा सुना इतने देर तक बहुत अलग विषय है लेकिन इतने दिल से आपने सुना मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और सबका जिन्होंने आयोजन किया इतने इसमें कठिनाई में चांस दिया मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड हम ऐसा योग करेंगे जो दस डायमेंशन में बाबा बैठा है परमधाम में हम नाइन डायमेंशन में बाबा ब्रह्मा बाबा के पास जाके ऐसा योग करेंगे एक सेकंड के लिए और वो सेकंड में एक ही संकल्प करना है कि जो भी निगेटिविटी है मेरी वो वहां के वहां में सुहा कर दूंगा और एक भी निगेटिव संकल्प अभी बीच में एक भी मत लाइए, बिल्कुल एक है कि मैं परम धाम में हूँ बाबा के 10वें डायमेंशन में बाबा है एकदम ब्रह्मा जहाँ पे है उसके नीचे मैं हूँ एक बाबा दूसरा मैं तीसरा न कोई पूरा परम धाम खाली है और पूरी एनर्जी बाबा से आ रही है और पूरा आत्मा जो है सतो बन रही है एक सेकंड के लिए ओम शांति विज्ञान के द्वारा बाबा को सारे विश्व में प्रतिष्ठा करने का सराहनीय कदम आपका देखकर हम सभी ब्राह्मण भाई बहनों को बहुत बहुत खुशी हो रही है तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाए और बाबा को प्रतिष्ठा करने का जो कार्य है वो करते जाए यही हम सबकी शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं हैं ओम शांति